श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद छियानवे भक्तों के साथ आनंद में श्री रामकृष्ण कमरे में अपने आसन पर बैठे हुए हैं दिन के तीन बजे का समय होगा नीलकंठ पांच सात साथियों के साथ श्री रामकृष्ण के कमरे में आए श्री राम कृष्ण उनकी अभ्यर्थना के लिए उठकर कुछ बढ़े नीलकंठ कमरे के पूर्व द्वार से आए और श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया श्री रामकृष्ण समाधि लीन हो गए हैं उनके पीछे बाबूराम हैं सामने नीलकंठ मास्टर और आश्चर्य में डूबे हुए नीलकंठ के साथी खाट के उत्तर की ओर दीनानाथ खजांची आकर दर्शन कर रहे हैं देखते ही देखते कमरा श्री ठाकुर मंदिर के आदमियों से भर गया कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण के भाव में कुछ उपशम हुआ श्री रामकृष्ण जमीन पर चटाई पर बैठे हुए हैं सामने नीलकंठ हैं और चारों ओर भक्त मंडली श्री कृष्ण आवेश में मैं अच्छा हूँ नीलकंठ हाथ जोड़कर मुझे भी अच्छा कर लीजिए श्री रामकृष्ण साहस्य तुम अच्छे तो हो क में आकार लगाने से का होता है उस पर फिर आकार लगाने से क्या फल होगा का पर एक और आकार लगाने से का का का ही रहता है सब हंसते हैं नीलकंठ इस संसार में पड़ा हुआ हूँ श्री राम कृष्ण तुम्हें संसार में उन्होंने और पांच आदमियों के लिए रखा है अष्ट पास है ये सब नहीं जाते दो एक पास वे रख देते हैं लोक शिक्षा के लिए तुमने यह नाटक किया है तुम्हारी भक्ति देखकर कितने ही आदमियों का उपकार होता है और तुम अगर सब छोड़ दोगे तो ये लोग सांस के नाटक वाले फिर कहाँ जाएंगे वे तुम्हारे द्वारा काम कराए लेते हैं काम पूरा हो जाने पर फिर तुम्हें लौटना न होगा गृहिणी जब घर का कुल काम कर लेती है सबको खिला पिला लेती है दास दासियों को भी तब खुद नहाने के लिए जाती है उस समय बुलाने पर भी वह नहीं लौटती नीलकंठ मुझे आशीर्वाद दीजिए श्री रामकृष्ण कृष्ण के वियोग से यशोदा की उन्मादावस्था थी वे राधिका के पास गई थी उस समय राधिका ध्यान कर रही थी उन्होंने भावावेश में यशोदा से कहा मैं वही मूल प्रकृति हूँ आद्या शक्ति हूँ तुम मुझसे वर की प्रार्थना करो यशोदा ने कहा और क्या वर दोगी यही कहो जिससे मन वाणी और कर्मों से भगवान की सेवा कर सकूँ कानों से उनका नाम उनके गुण सुनो हाथों से उनकी और उनके भक्तों की सेवा कर सकूँ आँखों से उनके रूप और उनके भक्तों के दर्शन कर सकूँ उनका नाम लेते हुए जब तुम्हारी आंखों में आंसुओं की धारा बह चलती है तो तुम्हें चिंता किस बात की है उन पर तुम्हारा प्यार हो गया है अनेक के जानने का नाम है अज्ञान और एक के जानने का नाम है ज्ञान अर्थात एक ही ईश्वर सत्य है और सर्वभूतों में विराजमान है उनके साथ बातचीत करने का नाम है विज्ञान उन्हें प्राप्त कर अनेक प्रकार से प्यार करने का नाम है विज्ञान और यह भी है कि वे एक दो के पार हैं मन और वाणी से अतीत हैं लीला से नित्य में जाना और नित्य से लीला में आना इसका नाम है पक्की भक्ति तुम्हारा वह गाना बड़ा सुंदर है शामा पदे आस नदी तीरे वास इसी से बन जाएगी सब उनकी कृपा पर निर्भर है परंतु उन्हें पुकारना चाहिए चुपचाप बैठे रहने से न होगा वकील न्यायाधीश से सब कुछ कहकर अंत में कहता है मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया सब आप अब सब आपकी इच्छा कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण ने कहा तुमने सुबह इतना गाया फिर तकलीफ करके यहाँ आए परंतु यहाँ सब ऑनरेरी है नीलकंठ क्यों श्री राम के साहसी मैं समझा तुम जो कुछ कहोगे नीलकंठ अनमोल रत्न ले जाऊँगा श्री राम कृष्ण वह अनमोल रत्न तुम्हारे ही पास है काम में फिर से आकार लगाने से क्या लाभ तुम्हारे पास रत्न न होता तो तुम्हारा गाना इतना अच्छा कैसे लगता रामप्रसाद सिद्ध हैं इसीलिए उसका गाना अच्छा लगता है तुम्हारे गाने की बात सुनकर मैं स्वयं जा रहा था परंतु नियोगी फिर आया था कहने के लिए श्री रामकृष्ण छोटे तख्त पर अपने आसन पर जा बैठे नीलकंठ से कहते हैं जरा माता का नाम सुनने की इच्छा है नीलकंठ अपने साथियों के साथ गाने लगे कई गाने गाए एक गाने में एक जगह था जिसकी जटा में गंगा जी शोभा पा रही है उसने हृदय में राजराजेश को धारण कर रखा है श्री रामकृष्ण की प्रेमोन्मत्त अवस्था हो गई वे नृत्य करने लगे नीलकंठ और भक्तगण उन्हें घेर कर गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं गाना समाप्त हो गया श्री रामकृष्ण नीलकंठ से कह रहे हैं मैं तुम्हारा वह गाना सुनूंगा। कलकत्ते में जो सुना था मास्टर वह है श्री गौरांग सुंदर नवनटवर तपत कांचन काय उसी के एक पद का अर्धांश गाते हुए श्री राम कृष्ण फिर नाचने लगे वह अपूर्व नृत्य जिन लोगों ने देखा है वे कभी भूल न सकेंगे कमरे में आदमी ठसासस भर गए सब लोग उन्मत्त हो रहे हैं कमरा मानव श्रीवास का आंगन हो रहा है श्रीयुक्त मनोमोहन को भावावेश हो गया उनके घर के कुछ स्त्रियाँ भी आई हैं वे उत्तर के बरामदे से यह अपूर्व नृत्य और संकीर्तन देख रही हैं उनमें भी एक स्त्री को भावावेश हो गया था मनोमोहन श्री रामकृष्ण के भक्त हैं और राखाल के संबंधी श्री रामकृष्ण फिर गाने लगे उच्च संकीर्तन सुनकर चारों ओर के आदमी आकर जम गए दक्षिण और उत्तर पश्चिम वाले बरामदे में ठसा ठस थस आदमी भर गए जो लोग नाव पर जा रहे थे उन्हें भी इस मधुर संकीर्तन के स्वर से आकर्षित होकर आना ही पड़ा कीर्तन समाप्त हो गया श्री रामकृष्ण जगन माता को प्रणाम कर रहे हैं कह रहे हैं भागवत भक्त भगवान ज्ञानियों को नमस्कार योगियों को नमस्कार भक्तों को नमस्कार अब श्री रामकृष्ण नीलकंठादि भक्तों के साथ पश्चिम वाले गोल बरामदे में आकर बैठे बैठे शाम हो गई है आज रास पूर्णिमा का दूसरा दिन है चारों ओर चांदनी फैली हुई है श्री राम कृष्ण नीलकंठ से आनंदपूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं नीलकंठ आप साक्षात गौरांग हैं श्री रामकृष्ण यह सब क्या है मैं सबके दासों का दास हूँ गंगा की ही तरंगे हैं तरंगों की भी कभी गंगा होती है नीलकंठ आप कुछ भी कहें हम लोग तो आपको ऐसा ही समझते हैं श्री राम के कुछ भावाभेश में करुणापूर्ण स्वर से भाई अपने मैं की तलाश करता हूं परंतु कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता हनुमान ने कहा था हे राम कभी तो सोचता हूं तुम पूर्ण हो मैं अंश हूं तुम प्रभु हो मैं दास हूं और जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूँ तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हो नीलकंठ और क्या कहूँ हम लोगों पर कृपा रखिएगा श्री राम कृष्ण सहास्य तुम कितने ही आदमियों को पार कर रहे हो तुम्हारा गाना सुनकर कितने ही आदमियों में उद्दीपना होती है नीलकंठ मैं पार कर रहा हूँ आप कहते हैं देखिए खुद न डूबूँ श्री राम कृष्ण साहस्य अगर डूबोगे तो उसी सुधार हृद में नीलकंठ से मिलकर श्री राम कृष्ण को आनंद हुआ है उनसे फिर कह रहे हैं तुम्हारा यहाँ आना जो बड़ी साध साधना के बाद कहीं मिलता है यह कहकर श्री राम कृष्ण एक गाना गाने लगे अंतिम पद में एक जगह है चंडी को ले जा आऊँगा श्री राम कृष्ण चंडी जब आ गई है तब कितने ही जटाधारी और योगी आएंगे श्री राम कृष्ण हंस पड़े हैं कुछ देर के बाद बाबूराम और मास्टर आदि से कह रहे हैं मुझे बड़ी हँसी आ रही है सोचता हूँ इन्हें नाटक वालों को भी मैं गाना सुना रहा हूँ नीलकंठ हम लोग जो चारों ओर गाते फिरते हैं उसका पुरस्कार आज मिला श्री रामकृष्ण साहस कोई चीज बेचने पर दुकानदार एक मुट्ठी और ऊपर से डाल देता है वैसे ही तुम लोगों ने वहाँ गाया और एक मुट्ठी यहाँ भी डाल दी